भौतिकानि च दर्शि प्रकृता सद्रस्य ब्रह्म प्रतिपी काेद भूताच्य दर्शि पांच भूत भूतों और का कार्य सो भौतिक एक करके दिखा करके प्रकृतां श्रुतिम ये श्रुति का विचार चल रहा है सदैव समय दमग्रासमे इत्यादि अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपादिका श्रुतिम ये प्रकृता है आरंभ किया गया व्याख्यान करने के लिए सदैव समय दमग्रासमे बायम ये अद्वितय ब्रह्म प्रतिपादिका है इसी श्रुति को व्याख्यान करना चाहते है आचार्य ग्रंथकार क्षतिम व्यासख्याण व्याख्यान करख्यान करते हुए तद्वाक्यद से इदमग्रे आसीते इदम पद, इसी पद, पद इस सूचिवाक्य में इदम पद का अर्थ इस श्लोक में कहते हैं एकदशेन्द्रियुक्त शास्त्रेप्यवगम्य यत किंचितिज् भवदे दिदं शब्दोदितं जगत एक पांच ज्ञानेंद्रि पांच कर्मेन्द्र और एक मन एकादश इंद्रिय ही युक्तिया अनुमान के द्वारा शास्त्रे न शब्द प्रमाण से यावत किंचित अवगम्य शास्त्रे नावत ना किंचित अवगम्यते अवगम्य कासे ज्ञायते जाना जाता है जितने कुछ जो सब जाने जाते हैं एकादश इंद्रिय के द्वारा शास्त्र से अनुमान से जो कुछ जाने जाते हैं भवेत् जितने जितनेगत जगत भवत के द्वारा कहा शब्द न उदित उदीत शब्दोदी भवेत् जितने कुछ इंद्रियों का विषय हो अनुमान प्रमाण के विषय हो शब्द प्रमाण के विषय हो और वेदांत में अर्थापति प्रमाण मानते जिस किसी प्रमाण के प्रमाण से जाने जाते हैं जितने सब ही जगत इधम शब्द से कहा गया सब एव समय इधम राशि इधम जितने पदार से जगते पहले उत्पत्ति के पहले श्रह्म ही था ब्रह्म सत्य नहीं था टीका प्रत्यक्षादि सर्व प्रमाण जितने प्रमाण हैं सब प्रमाण से शास्त्रेना अपी, अपी दिया है अतिशब्दादी अर्थापत्ति आदि प्रमाण अर्थापत्ति प्रमाण हो जिस प्रमाण से हो उपमान प्रमाण हो ज्ञान यंचित जगत अवगम्य जितने कुछ जगत जाना जाते हैं तत्सव सदवे <SDA> वक्यस्थन इदम पदे नभत सदव सम्मेर आसमेंदम पद हैस्थ वाक्य वाक्यस्थम इदम पदम सदेव इधमगे आसी वाक्य में स्थित इदम पदम पदेन अभी अभीतम तो उत्तम कहा गया है इदम पद से सौ कुछ जगत भीतने प्रमाण के द्वारा जानी जा सकते हैं जानी जाते हैं सौ इदम पद से कहा गया है सब कुछ प्रमेय जगत सृष्टि के पहले सदब्रह्मिका था, था कौन एवं शब्द से ध्यान तं श्रृति स्वयम अर्थत पटति इदम शब्द के अर्थ कथन करके अभिधा उक्त शब्द के अर्थ को कथन करके अब आगे इधे ताये अर्थत पठती उसी श्रुति को स्वयं पढ़ते अर्थत शब्द से नहीं अर्थ श्रुति का जो अर्थ उसी अर्थ को श्लोक से पढ़ते है इदं सर्वं पुरा सृष्टे सर्वं पुरा सृष्टे सर्वं पुरा सृष्टे नीतुर्वश नाम रूपे, इदं सर्वं सदे एक द्वितीय आसीनामे नरुणीर्वच अरुण का अरुण उद्दालक अपने प्रदर्शित करते उपतिष्य श्वेत इदम सर्वं सृष्टि पुरा ये सब कुछ जितने प्रमाण ज्ञान जाए प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द कोई प्रमाण हो सृष्टि है पूरा सृष्टि के पहले सदेव एक में वितीय आसित एक में वित्व कम सदेव आशित एक एव अद्वितय शब्द रूप ब्रह्म था नाम रूप नास्तम नाम रूप नाम शब्द रूप है, है अर्थ ये सब पहले नहीं थे जितने नाम रूप है सब कुछ कोई नहीं थे एक आदित्य ब्रह्म ही था इसे आरुणेर वचन अरुणी का ये वचन उपदेश शिष्य पुत्र शिष्य को उपदेश करते है अरुण से उसका नाम उद्दालक है सबसे वचन उसका वाक्य है सादे वचन में जमग राशि एक दीय इसी सूचि का अर्थ है इसी श्लोक में कहा गया सृष्टि के पहले ये अग्रे सूची में अग्रे अग्रे का अर्थ है क्या सृष्टि पूर्वम सदैव रा एकमेवा द्वित इसमें द्वितीय और इदम् शब्द सदैव इदम् इधम अग्र आतीथ इधम शब्द से कहा गया इधम सर्वम इसमें सर्वम नाम रूपात्मक जितने जगते है सृष्टि के पहले अद्वितीय ब्रह्म ही था सदैव समय इधम अगर आशी थी इतने कहने पर सद ब्रह्म ही था इतने कहने के बाद भी और कहते एकम द्वितीय सदैव था मतलब सद कुछ नहीं था ये तो फिर भी हमका निवृत्ति करने के लिए स्पष्ट करने के लिए एवा तीन एक पद्वित एक पदत्रण त्रिपद्वित सद्वस्तु स्रह्म स्वगतादिभेद प्रसकमती तीन प्रकार भेदत सजा विजा स्वगतायेदा भेद तीन भेद प्रसक्त में मतलब प्राप्त है लोग शंका करेंगे किसी वस्तु में भेद होता है तो ब्रह्मा भी एक शब्द वस्तु है वस्तु होने का कारण उसमें भी भेद होना चाहिए तीन भेद होना चाहिए यदि घटपट आदि वृक्ष में तीन प्रकार भेद है तो ब्रह्मा भी एक वस्तु शब्द वस्तु उसमें भी भेद प्राप्त होता है प्रसक्त प्राप्त है उसको निवारण करने के निवार लोक के स्वगत आदि भेद त्रय का पहले लोक में स्वगत आदि भेद दिखाते हैं तीनों भेद का भारण करेंगे भारण करने के पहले तीनों तीन प्रकार तीन भेदों को पहले जानना चाहिए भेदत्रय कैसे के लोक में इसको पहले दिखाते है वृक्ष से स्वगतो भेदः पत्र पुष्प फलादि भी वृक्षारा सजातीयोजातीय शिला वृक्ष सेगत भेद वृक्ष के स्वगतभेदे वृक्ष में भेदे किसके साथ पत्र पुष्प फलाद भी पत्र ही वृक्ष है क्या पुष्प ही वृक्ष है फल ही, ही? पत्र से भिन्न पत्र का भेद वृक्ष में है पुष्प का भेद फल का भेद तो पत्र पुष्प फलाद भी वृक्ष से स्वगत भेद ये स्वगत भेद खा देता है स्वस्मिन में अपने अवयव का भेद रहेगा वृक्ष पूरा अवय भी पत्र का भेद पुष्प का फल का भेद पत्र आदि भी वृक्षस्य वृक्ष से स्वगत भेद्या स्वागत भेद का उदाहरण वृक्ष से भेद वृक्षातरा अन्य वृक्ष से वृक्ष भिन्न है नहीं एक वृक्ष आम और एक वृक्ष भिन्न है तो ना जो भिन्न है या नहीं तो हाँ काना भिन्न कहना क्यों भिन्न है भिन्न है मतलब तो नहीं कहना एक आम्र एक पण दोनों भिन्न है एक आम्र दूसरे के आम्र है दोनों भिन्न है दो भिन्न नहीं होगा तो दो कैसे होगा इसे आम्र भिन्न नहीं होगा तो इसको कहते तो भी मर जाना चाहिए भिन्न है वृक्षांतरात सजातीय वृक्षांतर का तो अन्य वृक्ष अन्य वृक्ष वृक्षांतर हम अन्य वृक्ष से भेद है एक वृक्ष में अन्य वृक्ष से भेद रहेगा इसको कहेंगे तो सजातीय भेद वृक्ष के सजातीय अन्य वृक्ष है, है। सजातीय भेद वृक्ष में रहेगा स्वगत भेद स्वगत भेद है सजातीय भेद भी है सजातीय वृक्षांतरात वृक्ष सजातीय भेद वृक्ष से सजातीय भेद वृक्षांतरात वृक्ष सजातीय भेद अन्य वृक्ष से वृक्ष में सजातीय भेद रहेगा अरे वृक्षती भेद पथर हे वृक्ष के सजा हे विजाते शिल से भिन्न वृक्ष शिलादीत शिला नदी आदि से भिन्न वृक्ष शिलाती हे है सजातीय भेद भी अभिजातीय भेद तीनों प्रकार भेद वृक्ष ने ये देखा जाए दे वृक्ष में स्वगत भेद सजातीय विजातीय सजाते है सा, सा, अन्य वृक्ष से बिजाती हो गया अपथरादि से जो वृक्ष से है, उसे भेद है ओम भेदत्रयम् एव अना भेद प्रदर्श्य सद्वस्तून प्रसक तदेदि भेदत्रयम् निवारतीदर्श्य अना तीन प्रकार भेद वृक्ष तो जीव है किंतु वृक्ष इसके शरीर को देख करके पत्रपुष्प का भेद कहते है दिखाया तीन भेद सद वस्तु ने अपनी सद वस्तु सदैव समय आस वस्तु में भी प्रसकम तथ वो प्राप्त होता है वो भी वस्तु अनात्म वस्तु में घट आदि में भेद त्रय है सद में भेद त्रय रहना चाहिए प्राप्त होता है भेद त्रुति स्वयं निवार श्रुति ही निवार निवार का श्रुति कैसा निवारई थी तीन पदक द्वारा तीन भेद का निराकरण करती सद्वस्तुनो भेद त्रात निवार ऐक्याणत प्रतिषेधस्त्रि क्र तथा तथा त्रिविध भेदः प्राप्तम् तीन प्रकार भेदा सदवस्तु नेद्त सदस्तु ब्रह्म में भेदत्रय सगत सजाते विजाते तीन भेद प्राप्त क्योंकि वस्त वस्तुत्व निवार्यते निवारण किया जाता किसके द्वारा देत धारण्वैत प्रतिषेधन पद अद्वित एक अवधारण अवधारण निश्चय काधार्तीय अवी द्वितीय द्वैत का प्रतिषेधकर्ता अद्वितीय पद ऐक्यबोधक पद है एकम अवधारण का बोधक हैषेधक हैद्विति तीन पद से अवधारण क्रमश ऐक्यवधारणे तीन के द्वारा भेद निवार्यते तीनों भेद का निवारण किया जाता है के जो तीन पद तीनों पद से वस्तुसा अनात्मन सदरूप आत्मवस्तु में अभी प्रसकम सदरूप भी प्राप्त होता है भेदत्र अनात्मनि इधा अनात्मनि भेदत्र है अनात्मा में तीनों भेद है अनात्मा वस्तु में यदि भेद है तो वस्तु तो सामान्य वस्तुत्वात सदवस्तु भेदत्र वस्तुत्व अनात्मत घटपटादिवत वस्तुत्व सामान्य से अनात्म में जैसे तीन भेद सद्रुप आत्मा वस्तु में भी प्राप्त होता है तीन भेद तीन भेदकम स्वगता स्वगत तीनों का निवारण क्या जाता है ऐक्याण द्वेत प्रतिषेधाधिधाय ऐक्य का अभिधायक वाचक शब्द एकम अवधारणी अर्थ उसका अविधायक वाचक शब्द एवं प्रतिषेध अर्थ उसका अभिधायक बात कर सदे अद्वितीय ऐक्याण दे प्रतिषेधा विधायकी अभिधायकी तीन पद के, के तरह एकम एव अद्वितीय त्रिभी पद ही तीन पद के द्वारा क्रमेण निवार्य के एक स्वगत भेद निवारण करेंगे सजातीय भेद का निवारण करेंगे अद्वितीय विजातीय भेद का निवारण करेंगे त्रि पद क्रम निवार क्रमशः स्वगत सजात एवं विजाते तीनों भेद का निवारण किया जाता है श्रृति में तो। त्रयम् निवार्यते सदस्त न भेद शंकत् शक्यते सदवस्तु ब्रह्म में प्रथम कहते स्वगत भेद संख्य तो होना सके थे स्वगत भेद की शंका नहीं की जा सकती है क्योंकि स्वगत भेद तो अवय के साथ अवैव का ब्रह्म तो निरवय है अस्त निरवैव तो अविकास ब्रह्म सद वस्तु निरवय होने से स्वगत भेद नहीं हो सकता है सतो नवय संख्या ततो ततो तदंश निपणा नामेण तप्यनुद्दवा सतो नवय संख्या सतह अवय न संख्या सतब्रह्म के अवयव की संख्या नहीं करनी चाहिए सतो अवय न संख्या अवय कौन होगा तो अंश से अनिरूपणाध सत के अंश अवय का निरूपण नहीं हो पाता है सत ब्रह्म का अवयव क्या होगा अतिरिक्त कुछ ही नहीं अवय से अनिरूपणाध अवयव की संख्या नहीं करनी शंका करने वाले कहते हैं नाम रूप उसका तो अवय हो जाएगा तो सिद्धांतिकते कहते नाम रूपे न ना तस्यां तस्व नाम और रूप सदरूप ब्रह्म का अंसर नहीं है क्यों अंसर नहीं सृष्टि के पहले अद्वितीय ब्रह्म था उस समय नाम रूप थे ही नहीं अवय कैसे होंगे तय और अद्यापी अनु बाबा तय हो, तो यो तो यो हो नाम रूप यो अद्या सृष्टि होने के पहले ही एक में बात सृति कहती सृष्टि होने के पहले नाम रूप उद्भव हुए थे नहीं थे नाम रूप प्रकट हुए नहीं थे तभी तो सृष्टि सृष्टि होने पर नाम रूप प्रकट होते सृष्टि के पहले नाम रूप पहले हुए नहीं थे उद्भव हुए नहीं थे तो अवय कैसे मानेगे इसलिए नाम रूप भी उसका अवय नहीं टीका में नाम रूप सदवयतम किम न सहते नाम अवरूप ये सत ब्रह्म का अवयव क्यों नहीं होगा शंका करने पर उत्तर देते हैं सृष्टि है पूरा तय अभा न सदम इतिहास सृष्टि के पहले तयो तयो थे नाम रूपयो दोनों ही नहीं थे सृष्टि के पहले तो सद का अंश कैसे बनेंगे तो वो तो अंश बनेगे तो नहीं थे इसे सद ब्रह्म का अंश नाम नहीं है नाम रूप नंश हो कुतो तो नाम कू तो नामूपोरअभाव्या सृष्टि के पहले रूप दोनों का अभाव क्यों है ये शंका करने से उत्तर देते हैं नाम गुण गुण नाम नामोद्भवृष्टि सृष्टि पुरा पुरा न तयोद्भवस्त निरंशं सद्य था यत नामूप उद्भव सेव सृष्टि तो आप नाम रूप ना ना प्रकट होना ही तो सृष्टि है नाम रूप ध्वनोद्भव हो जाना प्रकट हो जाना ही सृष्टि है नाम रूपोद सृष्टि तो सृष्टि नाम रूपोधव न तो सृष्टि तो पूरा सृष्टि के पहले नाम रूपोधव हुआ था सृष्टि तो पूरा न तयभव सृष्टि तो नाम रूपोद्भव ही सृष्टि तो उसके पहले न तयरूद तय नाम रूप उद्भव नहीं है जो सृष्टि के पहले नाम रूप उद्भव प्रकट नहीं हुए थे तस्मा निर संसद्रम निरवय है निरवय उसके लिए दिया दृष्टान्त जैसे आकाश आकाश को निरवय मानते न्याय के लोग वैज्ञानिक लोग भी कहेंगे निरवय जैसे आकाश निरवय प्रसिद्ध है इस प्रकार सद वस्तु ब्रह्म भी निरंशम करते निरवय क्योंकि उसका अवयव का निरूपण नहीं होता है नए नहीं थे इसलिए निरवय सिद्ध हुआ फलित तस्मा निरंशम सद यथावत निरवय ब्रह्म अय प्रयोग अनुमान प्रयोग करते भविमर्रवयवाद गगन सदस्तुपक्ष है जैसे पर्वतों वर्ण्य प्रति वाक्य पर्वत पक्ष में वन्य साध्य होता है सदवस्तु पक्ष है स्वगत भेद शून्यम भवि तुम अर्ति अर्थात स्वगत भेद शून्यतम साधे सद वस्तु ब्रह्मे में स्वगत भेद शून्य स्वगत भेद नहीं है जैसे भूतलम घट शून्यम अर्थात घट रहित है घट नहीं है इस प्रकार सद में स्वगत भेद नहीं है हेतु क्या है निरवैव जो निरवैव उसमें स्वगत भेद नहीं रहता है दृष्टान्त है गगन गगन आकाशे आकाश नीरव उसमें स्वगत भेद रहेगा या नहीं स्वगत भेद तो होगा उसके अवय हो तो अवय नहीं तो स्वगत भेद नहीं रहता है जैसे आकाश निरवय होने के कारण स्वगत भेद शून्य है इस प्रकार सद ब्रह्म भी निरवय होने के कारण स्वगत भेद शून्य है उसमें स्वगत भेद नहीं रहेगा स्वगत भेद निराकरण करने के लिए एकम कहा सदमक राशित एकम एक ही आगे माम मूत सगत भेद स जातीय भेद की न सीती आशंक मूत नो लुम करे अटन क्या न नंग योगी अडाटू नूत न सगत भेद मास मास्तु तो सगत भेद नहीं हो ब्रह्मा में सजाते भेद क्यों नहीं होगा ऐसा शंका करने पर सजात्यम सजात्य कौन होगा सद का सजात्य कौन होगा वृक्ष का सजात्य हो गया वृक्षांतर सद का सजात्य होगा सदंतरम अन्य सत्य होगा तो वृक्ष का सजात्य जैसे वृक्षांतर अन्य वृक्ष ऐसे सद का सजात्य होगा सदंतरम अन्य सत्य होगा स्वतंत्रमित वक्त अन्सत सजाती होगा इसे कहना चाहिए न तो निरूपय शक्य है, एक भिन्न कोई है, यहां निरूपण नहीं कर्स्य सत् साथ वैलक्षण्यभा वैलक्षण्य भेद नहीं घाटो अस्थो अस्त मठो अस्थनी अस्थक अस्त पृथ्वी सती जलम सत तेज सत वायु सन् आकाशम सत सत सत सत जो प्रयोग किया जाता है सब के साथ वो सत का स्वरूप भेद नहीं है जैसे सकर का का, उपाधि को लेकर के ही आकाश का भेद प्रयोग होता है प्रयोग कथा कथन तो किया जाता है उपाधि के बिना आकाश का भेद सिद्ध नहीं होता है ठीक इस तरह घट सन पटसन मठ सन घट पट मठ विषय के साथ ही सत्य संबंध होता है एक ही सत वस्तु सब के साथ संबदे जैसे एक आकाशे घट मठ कर सबके साथ संबद्ध एक ही सद घट मठ पठ सबके साथ संबदे दूसरे साथ निरूपण नहीं कर सके सत वैलक्षण भेद भावाति सदंतर सजातीय न वैलक्षण्य वर्जना ोपाधिदे विना नो विदा सजातम सदंतर सत् से भिन्न सदंत्र अ न नहीं सजातीय स्वतंत्र होना चाहिए किंतु है ही नहीं ब्रह्म से बिना कोई दूसरा सत्य नहीं वलक्षण वर्जना वलक्षण भेद हो तो दूसरा होगा भेद ही नहीं उसके अतिरिक्त सत्य ही नहीं क्योंकि जहां का भेद कहते हैं नाम रूप उपाधि भेद को लेकर के नाम रूप उपाधि भेद बिना नहीं बह सतोदा भेद सत का भेद नाम रूपात्मक उपाधि भेद के बिना नहीं है नाम को लेकर रूप को लेकर भेद करेंगे स्वरूप सत का भेद नहीं है जैसे आकाश का स्वरूपत भेद नहीं है घट मठ करक आदि उपाधि को लेकर के ही उपाधि के भेद से आकाश के कहा भेद कहा जाता है वस्तु तो स्वरूप भेद नहीं इसी प्रकार सद वस्तु का भेद नाम रूपात्मक उपाधि भेद को लेकर के ही होता है भेद नहीं है शंकाकृत ननु घट सत्ता घट सत्ता पट सत्ता इतना सतभभेद प्रतिभाषत है घट की पटकी सत्ता, की सता घट के साथे, पटकी साथे के साथे, सत का भेद है। ऐसा संकाहन से उत्तर देते हैं। घटा का का समाकाश वैसे घटा का का में से एक होते हुए घट उपाधि को लेकर के भेद प्रयोग होता है यह औपाधि को भेद है घटा का समाकाश जैसे औपाधि का भेद घट सता घट सता पट सता में सत का जो भेद है औपाधि को भेद है न स्वभा स्वतः भान नहीं होता है घट पट आदि को भेद छोड़ेंगे केवल सत का भान नहीं होता है नाम रूपोपाधि नही अत्र हनुमान प्रयोग करते हैं। सद वस्तु सजात भेदरहित भविमर् सद वस्तु को पक्ष बनाया सजात भेद रहित सजात भेद अभाव साधे सजाते भेद अभावान उपाधि परामर्श मंत्र अविभाव्यमान भेदत्वा उपाधि के परामर्श ज्ञान के बिना उपाधि के ज्ञान के बिना जैसे घटा का मठ का में घटा मठ उपाधि के ज्ञान के बिना आकाश के भेद का ज्ञान तो नहीं होता है ठीक इसी प्रकार घट सत्ता सत्ता आदि सत्तादी घटपट आदि नाम रूपात्मक उपाधि के परामर्श ज्ञान के बिना सपने भेद उपलब्य मान नहीं है अविभाव्य मान विभाव्य मानो मतलब उपलब्ध मानो अविभाव्य मानो अनुपलब्ध मानो उपलब्ध नहीं होता है वो अविभाव्य मान भेद सद वस्तु का भेद अविभाव्य मान अनुपलब्ध मान भेद उपलब्ध नहीं होता है भेद की उपलब्धि होगी ज्ञान कब होता है उपाधि परामर्श करेंगे तो नाम रूप घट पटाती उपाधि के ज्ञान से ही उपाधि के भेद से सत्मय भेद इसे कहा जाता है उपाधि परामर्श के बिना जैसे घट मठादी उपाधि परामर्श के बिना आकाश का, का भेद सिद्धा नहीं होता है ठीक इसी प्रकार उपाधि घट पटादी उपाधि परामर्श के बिना का भेद उपलब्ध नहीं होता है जैसे गगन में गगन भेद नहीं औपाधि के भेदे उपाधि को लेकर सत्व भेद नहीं इस प्रकार सद वस्तु का स्वरूप भेद नहीं हाँ घट पटादी उपाधि को लेकर भेद कहा वो औपाधि भेद है वास्तव नहीं इसलिए भेद नहीं होने से सदंत्र नहीं है दूसरा सत कहने के लिए वो सत में भेद सिद्ध हो सत का भेद है ही नहीं इसलिए सजाते भेद नहीं सो लोग को बोला सदंत्र ja yeah.